ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्यात्म की खोज संतों का दृष्टांत हमें भगवान के लिए तीव्र व्याकुलता संतों और ऋषियों के जीवन में पाई जाने वाली अनवरत और अटल भगवत पिपासा जैसी व्याकुलता की वृद्धि का प्रयत्न करना चाहिए श्री चैतन्य यवन में महान पंडित थे लेकिन युवावस्था में उनमें अचानक एक परिवर्तन उपस्थित हुआ और वे भगवान के अनन्य भक्त बन गए उनका भगवत प्रेम इतना तीव्र था कि वे एक क्षण के लिए भी उन्हें भूल नहीं सकते थे उनका समग्र जीवन आध्यात्मिक उन्माद में व्यतीत हुआ उनका प्रेमोन्माद उनकी रचित एक छोटी सी कविता में व्यक्त हुआ है जिसमें वे कहते हैं नयनम गलधारया वदन गुद्धया गिरा पुक वपु कदा तव तो नाम ग्रहणे भविष्यति युगायुत निमेषेण चक्षुषा प्रशायि शूनियायिम जगह सर्व गोविंद विरहेण भी आश्लष्वा पादरता पिनष्टुम्मा यदता पर श्री चैतन्य कृत शिक्षाष्टक अर्थात वह दिन कब होगा जब तुम्हारा नाम लेते ही मेरे नेत्रों से अस्रुधारा बने लगेगी कंठ गदगद हो जाएगा और शरीर में रोमांच होने लगेगा वह दिन कब होगा जब गोविंद का क्षण भर का विरह मुझे युग सम्प्रतीत होगा प्रभु के विरह में मेरे नेत्रों से अश्रु अश्रुवृष्टि होने लगेगी तथा जगत शून्य प्रतीत होगा भगवान के चरणों में रथ मेरा वे आलिंगन करें या चरणों से आघात करें अथवा अदर्शन द्वारा मुझे मर्माहत करें भक्त चित्तचोर दे मुझसे कैसा भी व्यवहार क्यों न करे मेरी प्राण ना तो एकमात्र वे ही हैं प्रहलाद पुराण प्रसिद्ध संतों के उदाहरण हैं बाल्यकाल से ही उनमें भगवान विष्णु के प्रति तीव्र भक्ति थी उसके असुर पिता ने पुत्र को सांसारिक पथ पर लाने के सभी प्रयास किए लेकिन उस छोटे बालक ने उन सभी निष्ठुर अत्याचारों का वीरतापूर्वक सामना किया और वह भगवान की भावपूर्ण स्तुतियाँ करता रहा जब भगवान ने उसके सामने आविर्भूत होकर उससे वर मांगने को कहा तो उसने कहा या प्रेतिर विवेका नाम विश्व स्वनपायुस्मरत सा में हृदया मापम सर्पदू अर्थात विषयों में अविवेकी लोगों की जैसी दृढ़ प्रीति होती है मैं वैसी ही प्रीति सहित तुम्हारा स्मरण करूं और वह प्रेम मेरे हृदय से कभी दूर ना हो नाथ योग सहस्रेशु ये सुु ये व्रजा्य हम तेसु तेसु रचला भक्ति अच्तास्तु सदा स्वय प्रपन्न गीता अर्थात हे प्रभु मुझे सहस्त्रों बार जन्म लेना पड़े तो भी मेरी तुम में अटूट भक्ति सदा बनी रहे आधुनिक काल में भगवान के प्रति तीव्र व्याकुलता में श्री राम कृष्ण का दृष्टान्त अद्वितीय है भगवान के सभी रूपों के दर्शनों की उनकी आकुलता व्याकुलता इतनी तीव्र थी कि वे छह वर्षों तक नहीं सोए वे दिन रात विभिन्न आध्यात्मिक भावों में विभोर रहा करते थे जो इतने तीव्र थे कि लोग उन्हें पागल समझते थे सचमुच उन्हें दिव्योन्माद हो गया था श्री रामकृष्ण वचनामृत नामक उनके वार्तालापों और उपदेशों के संकलन में भगवान के लिए व्याकुलता पर बहुत बल दिया गया है वस्तुतः हम यह कह सकते हैं कि सभी साधकों के लिए श्री रामकृष्ण ने इसे एक मुख्य साधन का उपदेश दिया है निम्नांश उसी का एक उदाहरण है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 वे तो अंतर्यामी हैं यदि भूल पथ से भी चले गए तो भी दोष नहीं है पर व्याकुलता रहे वे ही ठीक पथ पर उठा देते हैं फिर सभी पथों में भूल है समी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक जा रही है पर किसी की घड़ी ठीक नहीं चलती जिस पर भी किसी का काम बंद नहीं रहता व्याकुलता हो तो साधु संग मिल जाता है साधु संग से अपनी घड़ी कुछ मिला ली जा सकती है बंकि श्री रामकृष्ण के प्रति महाराज भक्ति का क्या उपाय है श्री रामकृष्ण व्याकुलता लड़का जिस प्रकार माँ के लिए माँ को न देखकर कर बेचैन होकर रोता है उसी प्रकार व्याकुल होकर ईश्वर के लिए रोने से ईश्वर को प्राप्त किया जाता है अरुणोदय होने पर पूर्व दिशा लाल हो जाती है उसी समय समझा जाता है कि सूर्योदय में अब अधिक विलम्ब नहीं है उसी प्रकार यदि किसी का प्राण ईश्वर के लिए व्याकुल देखा जाए तो भली भांति समझा जा सकता है कि इस व्यक्ति का ईश्वर प्राप्ति में अधिक विलंब नहीं है श्री कृष्ण के सभी अंतरंग शिष्यों में भगवान के प्रति यह ज्वलंत अनुराग था बलराम उनमें से एक थे उनके श्री कृष्ण से प्रथम भेंट से हमें बहुत जानने को मिलता है कलकत्ता पहुंचने के दूसरे दिन वे दक्षिणेश्वर के लिए रवाना हुए केशव चंद्र और उसके ब्राह्मण अनुयायियों की उपस्थिति के कारण मंदिर प्रांगण में बहुत भीड़ थी बलराम एक कोने में बैठे रहे और जब लोग भोजन के लिए चले गए तो श्री रामकृष्ण ने बलराम को अपने पाँच बुलाया और पूछा कि क्या वे कुछ पूछना चाहते हैं बलराम ने पूछा महाशय क्या ईश्वर सचमुच है अवश्य श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया क्या उनका दर्शन हो सकता है हाँ श्री रामकृष्ण ने कहा जो भक्त उन्हें अपना निकटतम और प्रीतम समझता है उसे वे दर्शन देते हैं एक बार पुकारने से तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिलता इससे यह मत समझो कि वे हैं ही नहीं बलराम ने पुनः पूछा लेकिन इतना पुकारने पर भी मैं उनके दर्शन क्यों नहीं पाता हूँ श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा अपनी संतानों को जैसे तुम अपना समझते हो क्या तुम सचमुच भगवान को भी वैसे ही समझना अपना समझते हो नहीं महाशय बलराम ने कुछ क्षण रूप उत्तर दिया मैंने कभी उन्हें अपना इतना निकट आदमी नहीं समझा श्री रामकृष्ण ने जोर देकर कहा भगवान को अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय समझ कर, उनसे प्रार्थना करो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उनका अपने भक्तों से बहुत लगाव है वे अपने को प्रकट किए बिना नहीं रह सकते वे मनुष्य के पास खोजने से पहले ही आ जाते हैं भगवान से अधिक आत्मीय और स्नेह करने वाला और कोई नहीं है बलराम को इन शब्दों में नया आलोक प्राप्त हुआ उन्होंने मन ही मन सोचा इनका प्रत्येक शब्द सत्य है आज तक किसी ने भी भगवान के बारे में इतने दृढ़ता पूर्वक नहीं कहा साधना का प्रारंभ जल्दी करो ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि वे संसार के सभी फल भोग करने के बाद वृद्धावस्था में धर्म का आचरण करेंगे लेकिन धर्माचरण के लिए उन्हें कभी भी समय नहीं मिलता क्योंकि अपनी शक्ति का अधिकांश भौतिक सुखों में क्षय करने के बाद कठोर साधना के लिए अधिक शक्ति नहीं बचती बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ इतनी देर से करते हैं कि उससे उन्हें अधिक लाभ नहीं होता बहुत से लोगों को बहुत देर से अनुभव होता है कि उनका जीवन व्यर्थ गया लेकिन वे उस बूढ़े मूर्ख से बेहतर हैं जो स्वयं को रंगीला युवक समझकर कर वृद्धावस्था में भी सांसारिक भोगों की ओर दौड़ता रहता है पाश्चात्य देशों में ऐसे अनेक हर भाग्य लोग मिलते हैं आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ जितना जल्दी हो सके करना चाहिए आध्यात्मिकता के बीज को जीवन के प्रारंभ में बोए बिना बाद में आध्यात्मिक मनोभाव बनना संभव नहीं है श्री रामकृष्ण ने एक दिन अपने प्रिय युवा शिष्य नरेंद्र को बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार अभिनेता गिरीश चंद्र घोष का संग करने से सावधान करते हुए कहा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 अपने खाने में भी संदेह है जैसे नई हंडी और दही जमाई हंडी दही जमाई हंडी में दूध रखते हुए डर लगता है अक्सर दूध खराब हो जाता है बाद में गिरीश ने यह बात सुनी और श्री रामकृष्ण ने पूछा क्या लहसुन की गंध दूर होगी श्री रामकृष्ण ने कहा कि कटोरे को धकते आग में गर्म करने पर गंध चली जाएगी अपनी सहजात प्रवृत्तियों का गुलाम होने के बाद उनके चंगुल से अपने को मुक्त करना व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है इन सहजात प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने के लिए वृद्धावस्था का समय बहुत कम होता है यदि अति चेतन अनुभूति प्राप्त कर बंधन और दुख से मुक्त होना तुम्हारा लक्ष्य है तो अभी प्रारंभ करना ही श्रेयस्कर है और यदि कोई लक्ष्य प्राप्त किए बिना ही मर गए गीता के इस अंश को याद करो स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात अर्थात इस धर्म का थोड़ा सा आचरण भी महान भय से रक्षा करता है जिन लोगों ने ईमानदारी से आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष किया है जिन्होंने अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित किया है उन्हें कोई भय नहीं है जीवन रहते हुए यदि उन्होंने तीव्र आध्यात्मिक जीवन यापन किया है तो वे अपने आध्यात्मिक प्रयास को जीवन के अन्य स्तर पर अन्य लोकों में भी बनाए रख सकते हैं तब व्यक्ति उसी स्थान से अपनी साधना प्रारंभ करता है जहाँ उसने उसे छोड़ा था मृत्यु से केवल प्रवेश का परिवर्तन होता है लेकिन चेतना का हमारा केंद्र और अर्थात परमात्मा सदा हमारे भीतर ही है हम जहाँ भी हों अनंत परमात्मा सदा हमारे साथ हैं इस भाव को अंगीकार करने पर मृत्यु का भय नहीं रहता हमें न तो जीवन की अभिलाषा करनी चाहिए और न ही मृत्यु की नियति अपनी चाल चलती रहे लेकिन हमारा मन सदा परमात्मा में लगा रहे हम निर्भय और दृढ़तापूर्वक लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें आसुप तेरा कालम नए देदांत चिंतयाम अर्थात निद्रा पर्यंत मृत्यु पर्यंत वेदांत चिंतन में काल व्यतीत करो